शाति शांति तत्तिषेधाथम एक अभ्यास समाधि पद के इस 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं विघ्नों को बाधकों को योग के शत्रुओं को रोकने के लिए एक तत्व अभ्यासा एक परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करते जाना यानी परमपिता परमेश्वर को स्मरण रखना उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना उस ईश्वर के गुणों कर्मों और स्वभावों को यथार्थ रूप में समझना जब व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को यथार्थ रूप में जानता है समझता है और यह संभव है वेद के माध्यम से वेद के स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति ईश्वर को यथार्थ रूप में जान सकता है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद को मनुष्य के लिए परम कर्तव्य बताया है परम धर्म बताया है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना और पढ़ाना सुनना और सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है जब व्यक्ति वेद को पढ़ता है वेद में बताए हुए ईश्वर के गुणों को कर्मों को स्वभावों को जानता है वेद के माध्यम से वो एहसास करता है सपर्यगा यमव्रन मसनावीरम शुद्धम पाप विद्धम कविर् मनीषी परिभू स्वयं भू या जब मंत्र सामने आता है तो उसके समक्ष ये प्रतीति होती है सपरियगात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है शुक्रम सर्वशक्तिमान है कवि वह सर्वज्ञ है और परिभू वो न्यायकारी है जब ईश्वर की व्यापकता को सर्वज्ञता को सर्वशक्तिमत्ता को न्यायकारिता को एहसास करता है अनुभव करता है ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रमाद से आलस्य से ग्रस्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि वेद स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति जागरूक रहता है और जब व्यक्ति जागरूक रहता है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है इसलिए वेद कहता है ऋग्वेद कहता है यो जागार तम रिचह कामयंते यो जागार तम ऋचह कामयंते यो जागार तमु सामानियंति यो जागारा तमु सामानियंति यो जागारा तमयम सोम यो जागारा तमयम सोम तवाहमस्मि तवाहम अस्मी ऋग्वेद कहता है जो व्यक्ति जागरूक होता है अलर्ट रहता है सावधान रहता है अपने लक्ष्य को सदा अपने समक्ष रखता है लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कर्म को करता है वो चूकता नहीं है, असावधानी से ग्रस्त नहीं हो सकता आलस्य अपने जीवन में आने नहीं देगा प्रमाद को आने नहीं देगा क्योंकि वो जागार जागरूक है यो जागार तम रिचह कामयंती जब व्यक्ति जागरूक होता है तो कहते हैं ऋचह कामयंते वेद स्पष्ट कहता है ऋचाए यानी वेद मंत्र चाहते हैं उस योगाभ्यासी को अपनाते हैं ऋचह काम यंते उसको चाहती हैं यानी वेद मंत्र उस योगाभ्यासी को अपनाते हैं यानी वेद मंत्रों में जो जो कहा है उनको यथार्थ रूप में वह अनुभव करके उसके अनुरूप अपने जीवन यापन को करने लगता है ऋचह कामयंतें ऋचाएं उसको चाहती हैं यानी ऋचाओं में जो बताया गया है वेद मंत्रों में जो वर्णन किया है और जो कुछ भी उसमें अर्थ बताया है उसको वो आत्मसात करने लगता है अपने जीवन में उतारने लगता है क्योंकि वह व्यक्ति जागरूक है यो जागारा तमु सामान्यंती जब व्यक्ति जागरूक होता है तो सामान्यंती उसको साम प्राप्त होते हैं साम का अर्थ होता है आनंद अलग अलग प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है अब वो दुखों से ग्रस्त नहीं रह सकता दुखी नहीं होता है क्योंकि उसको पता है उसको बोध है उसको ज्ञात है क्योंकि वो वेद का स्वाध्याय करता है और जैसे जैसे वेद का स्वाध्याय करता जाता है वैसे वैसे उसको जानकारी प्राप्त होती रहती है मैं क्या हूं मेरा स्वरूप क्या है संसार क्या है संसार का स्वरूप क्या है ईश्वर क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप को उसी रूप में वेद के माध्यम से जानता है समझता है यह संभव है वेद स्वाध्याय से जब स्वाध्याय से युक्त तो होता है तो जागरूक हो जाता है और जब व्यक्ति जागरूक रहता है तो आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन में आने नहीं देता है तो आलस्य रूपी विघ्न को प्रमाद रूपी विघ्न को अपने जीवन से हटा देता है यह विशेष बात है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती ये जो अविरती है विषय भोगों में जो रुचि है विषय भोगों के प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है क्यों वेद का स्वाध्याय करता है वेद मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को संसार के स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप में बताया जाता है जैसा ईश्वर है जैसा संसार है जैसा मैं हूं आत्मस्वरूप को संसार के स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप को वेद स्वाध्याय के माध्यम से यथार्थ जब जान लेता है तो उसे बोध होता है पता लगता है संसार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है हाँ संसार मेरे लिए साधन अवश्य है ग्राह्य तो प्राप्त करने योग्य तो ईश्वर है मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है संसार को प्राप्त नहीं करना है संसार मेरे लिए साधन है संसार को साधन बना लूंगा अपने आप को साधक बनाया हुआ हूं मैं एक साधक हूं प्राप्त करने वाला हूं संसार रूपी साधन के माध्यम से ईश्वर रूपी साध्य को प्राप्त करूंगा वेद स्वाध्याय मनुष्य को मनुष्य बनाता है वेद स्वाध्याय मनुष्य के कर्तव्यों का बोध कराता है वेद स्वाध्याय आलस्य को आने नहीं देता है प्रमाद को आने नहीं देता है इसलिए कहा है यो जागार तम ऋचह कामयते जो जागरूक होता है उसके लिए ऋचाएं उसको चाहती हैं वेद मंत्र उसको प्राप्त होते हैं वेद मंत्रों में जो कहा हुआ अर्थ है वह अर्थ उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है यो जागर तमु सामान्यंती जो जागरूक है जो अपने कर्तव्यों को यथा यथावत करता जाता है विधि पूर्वक करता है ईश्वर आज्ञा के अनुरूप करता है तो सामान्यंती ऐसे व्यक्ति को साम प्राप्त होते हैं आनंद प्राप्त होता है अलग अलग प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है अब उसे दुख नहीं मिलेगा कौन से दूर होता जाएगा तमयम सोम आहा, जो जागरूक होता है ऐसे जागरूक व्यक्ति को सोम ये जो सोम नामक परम पिता परमेश्वर है यानी आनंद से परिपूर्ण जगदीश्वरे तम आहा उस जागरूक व्यक्ति को कहता है तव अहम अस्मि सख्ये नो का मनुष्य तेरी मित्रता में मेरा निवास है ईश्वर को मित्र बनाना है इंद्रस्य युज्यह युज सखा आत्मा का योग्य सखा मित्र ईश्वर है जब योगाभ्यासी ईश्वर को मित्र बना लेता है तो ईश्वर भी योगाभ्यासी को अपना मित्र बना लेता है इसलिए वेद कहता है तव अहम अस्मि सख्ये न्यो हे मनुष्य तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है ईश्वर कहता है तू मेरा मित्र हो तू मेरे मित्र हो तू मेरे मित्र हो और तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है यानी मैं आप में ही निवास करता हूं आप में ही विद्यमान हूं तेरे साथ हूं तुझसे अलग कभी नहीं हो सकता इस बात को समझने का प्रयत्न करना है जब व्यक्ति वेद स्वाध्याय करता है तो उसको बोध हो जाता है और वो आलस्य से प्रमाद से रहित होता है अविरती विषय भोगों में रुचि नहीं रखता है मन को विषय भोगों की ओर नहीं ले जाता है और वेद स्वाध्याय करने वाले को भ्रांति कभी नहीं हो सकती वो मूर्खता से अज्ञानता से युक्त नहीं हो सकता क्योंकि स्वाध्याय व्यक्ति के अज्ञान को उसकी मूर्खता को दूर कर देता है स्वाध्याय का अभिप्राय यह है वेद का पढ़ना जो है वेद का पढ़ाना जो है वेद का सुनना जो सुनाना है इसके माध्यम से व्यक्ति की जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। मिथ्या जान उसके जीवन से दूर हो जाता है भ्रांति नहीं रह सकती और ईश्वर के कर्मों को जब व्यक्ति जान लेता है जिस रूप में ईश्वर मेरी रक्षा निरंतर कर रहे हैं निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं जब उसको ये बोध होता है तो वो मेहनत वो जो उद्यम वो जो पुरुषार्थ करता है और वो जो पुरुषार्थ करता है जागरूक होकर के करता है तब वो जो विघ्न है अलब्ध कत्व। उपलब्धि का न मिलना यह जो विघ्न है यह विघ्न उसके जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा उसके जीवन में अलब्ध भूमिकत्व उपलब्धि का ना होना यह कभी नहीं हो सकता वो जागरूक होकर के कर्म करता है क्योंकि ईश्वर मेरे लिए निरंतर कर्म करते जा रहे हैं ईश्वर तो को पुरुषार्थी के रूप में कर्म करते हुए देखता हुआ मैं कैसे पुरुषार्थहीन हो सकता हूं वेद कहता है यजुर्वेद कहता है अग्ने त्व सुजागृ व्यय सुम दिशी मई रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृि हे परमेश्वर आप अग्नि हैं अग्नि स्वरूप हो ज्ञान से परिपूर्ण हो अग्ने त्व सुजागृ आप तो मेरे लिए जागते हो आप मेरे लिए निरंतर कर्म कर रहे हो आप कभी कर्म से रहित तो नहीं होते हो परमेश्वर सुजागृ आप निरंतर जागरूक हो जागते हो कभी सोते नहीं हो व्यय सुमन हम तो थक जाते हैं क्लांति से क्लमा से युक्त हो जाते हैं हम तो रात को सो जाते हैं परे परमेश्वर आप रात को भी नहीं सोते दिन में भी नहीं सोते कभी भी नहीं सोते आप निरंतर जागरूक होकर निरंतर हमारे लिए कर्म कर रहे हो आपके कारण आपके कर्मों के कारण आज मैं स्थिति में हूं अग्नेत्वम तम सुजागृ वो हम तो सोते हैं पर आप कभी नहीं सोते हो रक्षाणो अप्रयुच्छन अप्रयुच्छन प्रमाद से आलस्य से रहित होकर के आप हमारी रक्षा रक्षा कर रहे हो लगातार कर्म करते हुए हमारी रक्षा आप कर रहे हो रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृि जब अब रात में सो जाते हैं और प्रातकाल हो जाता है और आप हमें जगा देते हो आप हमारे लिए कर्म करते हो आप कभी सोते नहीं हो ऐसे निरंतर कर्म करने वाले है प्रभु आपके कर्मशीलता को अनुभव करते हुए मैं कैसे अकर्मा बनूं अकर्मशील बनूं मैं अकर्मा नहीं बनना चाहता हूं मैं निरंतर उद्यम मेहनत करना चाहता हूं वह भी जागरूक होकर के मेहनत पुरुषार्थ करना चाहता हूं ऐसी स्थिति में जागरूक होकर के मेहनत पुरुषार्थ करूंगा तो अलब्ध भूमिकत्व मेरे जीवन में नहीं रहेगा यानी उपलब्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी और जब मैं निरंतर स्वाध्याय करता जाऊंगा तो उस स्वाध्याय के माध्यम से जिस मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करके जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ भी करूंगा और अनवस्थितूपी विघ्न भी मेरे जीवन में नहीं रहेगा ये नौ प्रकार के विघ्नों को दूर करना चाहता हूं तो एक तत्व अभ्यासा उस परमपिता परमात्मा का अभ्यास करूंगा और ईश्वर का अभ्यास वेद के माध्यम से कर पाऊंगा जब ये विघ्न नहीं रहेंगे तो उपविघ्न भी नहीं रहेंगे ना जीवन में दुख होगा ना जीवन में दौर यानी मन में क्षोभ मन की उद्विघ्नता कभी नहीं रहेगी जब मन में उद्विघ्नता ही नहीं रहेगी तो अंग में ये अंग में जत्व भी नहीं हो पाएगा मैं क्रोधित होकर के अपने शरीर को कंपन से ग्रस्त नहीं बनाऊंगा कंपित नहीं होऊंगा मेरा शरीर हिलने लगे कंपित होने लगे ऐसा नहीं होगा अंगमेजयत्व भी नहीं रहेगा और जब मैं शांत रहूंगा धैर्य से परिपूर्ण रहूंगा शांति से युक्त रहूंगा सात्विकता से युक्त रहूंगा तो वो श्वास प्रश्वास की कमी भी नहीं होगी ना श्वास बढ़ेगा ना कम होगा इसलिए इन सभी विघ्नों और उपविघ्नों को समाप्त तब कर सकता हूं जब मैं निरंतर ईश्वर का अभ्यास करूंगा एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास निरंतर करता हुआ जब मैं आगे बढ़ूंगा तो योग मार्ग में अग्रसर हो जाऊंगा यानी समाधि तक पहुंचूंगा तब अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सक्षम बनूंगा वेद स्वाध्याय के माध्यम से परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करके विघ्नों उप का विनाश करके समाधि को प्राप्त करूंगा ओर शांति वनस्पत शांतिर्विश् देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्वं शांति शांतिरव शांति श्याम शांति शांति शांति